Oh वा वह तेजस्वी नतीतस्तु मिशाई ओ शांति शांति शांति कदकीयोपनिषत् बीसवीं कक्षा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 दोनों प्रयोग कहते हैं जैसे कि शब्दकोश के लिए बोला जाता है ना तो उसमें तालब्य और मूर्धन्य दोनों शब्दों का प्रयोग होता है एक ही अर्थ में दोनों तरह से दोनों शब्द ठीक हैं मूर्धन्य शय और और तालबी ये तो तालबेशय लिखा हुआ है ये मानते तो हैं ये तो अर्थ लेते आप कोषाध्यक्ष के दोनों ही अर्थ ले सकते हो अब उसमें दोनों ही आ गई तो कोष का अध्यक्ष एक तो धन का अध्यक्ष कह सकते हैं। कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री या तो वित्त विभाग को संभालने वाला एक वो जो आवरण है पेटी है उसका अध्यक्ष उसका स्वामी उसको रखन, ध्यान रखने वाला और अंदर वाली चीज उसमें आ ही गई बोल सकते है यहां तो ऐसा नहीं लग रहा है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 छंद के उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का ये सोलवा खंड है जिसमें ब्रह्मचर्य अवस्था के प्रारंभिक जो 24 वर्ष हैं, उसको उन्होंने यज्ञ के प्रातः सवन के समान माना है प्रातः सवन पहली बार रस निकालना विशेष योग्यताओं की प्राप्ति विशेष गुणों की प्राप्ति तो आगे देखिए अब इसका तीसरा प्रवाक जिसमें द्वितीय सवन माध्यम दिन सवन के बारे में बात चल रही है तो अथ यानी चतुष्च वर्षाणी तन माध्यम दिनम सवनम अब इसके जो 44 वर्ष हैं, 24 से लेके आगे 44 तक के ये वर्ष कैसे हैं, जैसे कि माध्यम दिन सवन होता है सोमयाग का माध्यम दिन सवन और उसमें चतुष चवरिंशत अक्षरा त्रिष्टुप त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों का वहां पर गान करते हैं बोलते हैं उसमें चौवालीस अक्षर होते हैं तो उसमें गायत्री वाला बोलते हैं उसमें चौबीस अक्षर होते हैं उसका भी संबंध वर्षों के साथ जोड़ा हुआ है चौबीस और इधर चौवालीस होते हैं उसमें और त्रैष्टुभम माध्यन दिनम सवनम इसलिए माध्यम दिन सवन को त्रैष्टुप कहा जाता है क्योंकि त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों का प्रयोग होता है तदस्य रुद्रा अनवायतता तो उसमें ये रुद्र उससे अनवित रहते हैं पीछे वसु कहा था इसमें रुद्रगण वो उसमें अनवायत है और ये रुद्र क्या है तो बोले प्राणावाव रुद्रा प्राण ही रुद्र है पीछे वसु के लिए भी कहा था कि प्राणावाव वसवा इसके लिए वसु कौन है ये प्राण ही वसु है वो वसाने वाले है और प्राणावाव रुद्राहा रुद्र भी वही प्राण है इनको रुद्र क्यों कहते हैं एते ही दम सर्वम रोदी ये सबको रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहलाते हैं दुष्टों को रुलाते हैं अच्छे अर्थों में लेंगे तो दुष्टों को रुलाते हैं नहीं तो हम सामान्यतया कहेंगे कि रुलाने वाला है तो हम निंदित अर्थ में बोलते हैं उसको बहुत रुला रहा है ये ये गाड़ी बहुत रुला रही है बच्चे बहुत रुला रहे हैं ये कोई कार्य करता है तो रुला रुला करके करते हैं रो रो के करता है या रुला रुला के करता है कोई वस्तु देता है तो रुला रुला के देता है इस तरह के प्रयोग होते हैं हिंदी के अंदर तो ये रुद्र हैं प्राण हैं ये रुद्र हैं एते ही इदम सर्वम रोदयंति ये सब को रुलाते हैं तो ये दूसरा वाला हुआ इसी के लिए आगे कहते हैं तमचेत ए तस्मिन वयसे किंचित उपत उसको इस आयु में कोई यदि तपाया कोई बाधा आए या कोई व्यक्ति उसको टोके टोका टोकी करे 24 से चौवालीस वर्ष के बीच में तो सब रूयात वो ये बोले प्राणा इदम में माध्यम दिनम सवनम तृतीय सवनम अनुसंत अनुता ये प्राण रुद्र प्राण मेरे ये माध्यम दिन सवन को तृतीय समन तक बढ़ा दे तीसरे सवन की अब तक मतलब तो जहां तृतीय समन प्रारंभ होता है आगा। आगा। आगा। आगा। माध्यन दिन सवन को रुखोजी माध्यम दिन सवन को तृतीय सवन तक फैला दे इसका मतलब क्या है माध्यम दिन सवन पूरा हो सके अंतिम तक जा सके तृतीय सवन के आरंभ तक वहां तक पहुंचा दे यानी ये मेरा पूर्ण कर दे माध्यम दिन सवन उन्हीं प्राणों को रुद्रों को प्रार्थना करता है वहां तक पहुंचा दे आगे कहा माँ हम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य यज्ञ विलोप सी मैं इन प्राणों के रुद्रों का जो यज्ञ है माध्यम दिन सवन इसको बीच में ही विलुप्त न कर दू बीच में ना छोड़ दू पूरा कर सकू मैं संकल्प रखता है और इसका संकल्प के कारण ही इस प्रार्थना के कारण वो इतिव तथा इति तो उससे वो उठ करके उस बाधा से उस आक्षेप से उठ करके ऊपर चला जाता है अगधोहभावती बाधा रहित हो जाता है तो बाधाएं तो सभी में आएंगी कोई भी व्रत लेंगे कुछ भी करेंगे तो वैसे भी बाधाएं आती रहती हैं और व्यक्तियों के द्वारा भी बाधाएं खड़ी की जाती हैं टोका जाता है टोका टोकी होती है तो उसमें अपने व्रत को संकल्प को मेरे को तो ये पूरा करना है ऐसा करके उसके ऊपर निकल जाए अब इसका तृतीय समय था यानी अष्टा चत वर्ष पांचवा प्रभाग जो इसके 48 वर्ष है चौवालीस से लेकर 48 तक चार साल पैंतालीस से लेकर तृतीय समनम वो उसका तीसरा समन है अष्टा चत अक्षरा जगती जगती छंद वाले जो मंत्र होते हैं वो जगती छंद होता है अड़तालीस अक्षरों वाला होता है तो ये भी 48 साल का है उसके सत ताल है और जागतम तृतीय समन इसी कारण से जो कि जगति छंद उसमें रहता है उन मंत्रों से का प्रयोग किया जाता है तो माध्यम दिन समन को जागतम तृतीय समनम उससे संबंधित है जगति छंद से संबंधित है तो जागतम तृतीय समनम तृतीय समन को जागत कहते हैं जागतम तदस्य आदित्य इसमें आदित्य देव साथ में रहते हैं आदित्य साथ में रहते हैं इसीलिए उस ब्रह्मचारी को आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है वसु रुत्र और आदित्य तो आदित्य कौन है तो कहा प्राणावावा वावा आदित्य ये प्राण ही आदित्य है ये जो जीवन देते हैं प्राण देते हैं ये आदित्य हैं। लेकिन इनका रूप क्या है एते ही इधम सर्वम आदित्य ये ही इस सबको ग्रहण करते हैं आश्रय देते हैं पाते हैं इस कारण से उसको आदित्य कहते हैं ये सब आदत ही इदम सर्वम आदत सब कुछ ले लेता है सबको अपने आश्रय में ले, ले लेता है सबको अपना लेता है आदित्य विशेष गुण वाला होता है सारे गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं तो ये तृतीय समण हो गया तम एतस्मिन एक तमचे एक वयसी किंचित उपत वैसे इसको भी कोई बाधा करे इस आयु में तो सब्रुआत प्राणा आदित्य इदम में तृतीय समनम आयु अनुसंतनुता वो बोले कि ये आदित्य मेरे को तृतीय मेरे इस तृतीय समन को आयु तक आयु तक मतलब शेष आयु आगे बाकी जो आयु है वहां तक तृतीय सवन की समाप्ति तक अगली आयु तक वहां तक संतनुता फैला दे माह हम प्राणा नाम आदित्याम मध्य यज्ञो और मैं इन प्राणों के आदित्यों के के बीच में ये मेरे बीच में यज्ञ को समाप्त न करते हैं। मैं इसको समाप्त न करूं बाकी सब वैसे उसी तरह से ये सारा है इति उद्धई व तथा एति उन दोषों से उन आपत्तियों से आक्षेपों से वो ऊपर उठ जाता है अगदोहई व भवती और बाधारहित निरोग हो जाता है दोष रहित हो जाता है ये तीनों सवनों की तुलना ब्रह्मचर्य से की गई ब्रह्मचर्य काल से अध्ययन के काल से आगे कहते हैं ए तथा स्म विद्वान आह महिदास ऐतरे इसको निश्चय से ही उसने कहा था उस विद्वान ने कहा था कौन महिदास ऐतरे इतरा का पुत्र ऐतरेय महिदास उनका नाम था इतरा के पुत्र महिदास ने ये बात कही थी ये जो कहा तो एक तरफ कोई यज्ञ करते हैं यज्ञ का विधान गृहस्थों को होता है गृहस्थी करते हैं और इधर ब्रह्मचारी भी सब करता हुआ एक तरह से यज्ञ कर रहा होता है सवनों को कर रहा होता है तो महिदास ऐत्रे ने इस बात को कहा था तो स किम मत उप तपसी यो हम अने न प्रेश्यामी थी तो बोले वो क्या मेरे को उत्तपसी तपाएगा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 छोड़शम वर्ष शतम् जीवति यह एवं वेद तो ऐसा और भी व्यक्ति जो इसको जानते हैं जानते हैं यानी तो मानते हैं करते हैं स्वीकार करते हैं वो 116 सो वर्ष तक जीवित रहते हैं सह षोडम वर्ष शतम् प्रजीवति प्रकर्ष रूप से 116 सो वर्ष तक जीते अब ये जो 116 सो संख्या ली है इन्होंने तो चौबीस चौवालीस और अड़तालीस इन तीनों का योग करेंगे तो एक वर्ष बनते हैं 116 सौ सो वर्ष बनते हैं और जो बीच वाला है रुद्र आदित्य रुद्र ब्रह्मचारी है मध्यन दिन चवन वाला वो 44 की जगह 36 का भी माना जाता है पीछे भी आया था 44 भी है 36 भी है दोनों तरह के मिलते हैं अगर इसको 36 मानते हैं तो 44 में से 8 घटे थे 116 सो की जगह 108 हो जाएगा 108 लिखते हैं ना कई जने एक सौ भी और एक भी और भी आगे बढ़ाते हैं दस हजार आठ तो नहीं एक हजार आथ, एक आथ, श्री श्री 108 महाराज 108 सौ आठ लिखते हैं। है ई श्री 108, तो श्री पहले लगाए नहीं वो श्री श्री तो अलग हो गया 108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 उसकी प्रशंसा हो रही है वो किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच गया किसी नौकरी पे लग गया किसी पद पे बन गया और ये कहीं अधिकारी नहीं ये तो बस वैसे, वैसे ही चल रहा है जो पढ़ रहा है वो बच्चा हुआ एक तरह से मतलब ये तो पढ़ रहा है वो तो पढ़ चुके ये तो पढ़ ही रहा है तो ये पढ़ते हुए भी ये जो चल रहे है वैसे ही चल रहे है उससे भी अच्छे चल रहे है उसमें कोई न्यूनता नहीं रहती किसी तरह की ठीक है जी अच्छा ठीक कि पता 116 तो तो हम हैं उन्होंने कितने साल ये नहीं केवल पूरा पूरा उन्होंने किया तो अभी संख्या तो 116 तो तीनों को मिलाकर के ही बन रही है वैसे तो बन नहीं रही है इसको जानने वाला महीदास था ये जो लिखा है एतद्धस्म स्म वही तत्विद्वान आह इस विषय का जानने वाला विद्वान आह इसको जानने वाले का मतलब यहां यही हुआ कि वो उसमें से गुजरा है वो जानना है उसका केवल शाब्दिक रूप से जानना नहीं जैसा कि कोई भी इसको पढ़ ले तो दस मिनट में पढ़ ले पांच मिनट में पढ़ ले इसको तो इतनी सी बात को तो वो जानने वाला नहीं तो ऐसा ही है कि उसने पूरा किया तो चित्र भी बना रखा है यहां पर उन्होंने तब से कर रहे हैं तो आ, जो है, जो रहे ये तो कर तो ये चीज क्या हमें हुए मतलब नीचे ऐसा नहीं है लेकिन ये भी ध्यान और वो भी साथ में है अब सैनिक का चित्र बताते हैं तो कैसा बताते हैं <laughs> अब प्रतीक के रूप में क्या लोगे सैनिक का बंदूक लिए वे होगा कुछ चल रहा ऐसे कुछ करते हुए दिखाएगी ना बंदूक सैनिक का अब सैनिक तो और भी बहुत कुछ करता है उसको तो दिखाते नहीं वो उसका विशिष्ट वैशिष्ट है उसको बताया इन्होंने अब ये तो परिकल्पना है इनकी चित्र वालों की और उससे कोई नहीं ये तो चूंकि अध्ययन है साधना साथ में जुड़ी हुई है अध्ययन भी साथ में जुड़ा है लेकिन मुख्य अध्ययन ज्ञान से संबंधित बात है उसकी जगह अब इन्होंने ऐसा चित्र दिया है ठीक है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 आज ये बनना चाहिए और दूसरी बात शुरू हो जाती है फिर बनाने में लग जाते हैं फिर खाते हैं और फिर चर्चा करते हैं आज ऐसा था फिर थोड़ा विश्राम करके शाम को फिर वही चर्चा तो ये है रबड़ आप खाते पीते तो सभी हैं लेकिन वो उसी पे रे रहते हैं दिन भर तो बोले कि ये जो ब्रह्मचारी है वो ऐसा नहीं करता है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 और जो खाता है वह खाने की इच्छा कर रहा था सामान्य खा भी रहा था लेकिन ये खा भी रहा है अच्छी मतलब थोड़ा ठीक तरह से यद अश्नाती यद पिबती और यद रमती है उसमें रमण भी कर रहा है अच्छा भी लग रहा है खाने पीने को बहुत अच्छे ले रहा है आजकल जिसको बोलते हैं कि खाने पीने के अंदर एन्जॉय कर रहा है रमन कर रहा है एन्जॉय करना यही तो होता है वो कहते हैं कि अपनी जीवन को लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं खाना भी है तो बोले एंजॉय करके जीवन है धन संपत्ति है वो एंजॉय करो उसको खुश रहो क्या दुखी दुखी रह रहे हो उसको लेकर के उपभोग करके उसमें प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। खुशी होते हैं। ये ही रमण करना है तो ये कैसा है तो तथा उपसत ही उपसत के तुल्यताम ए तुल्यता का अध्यह कर लेते हैं कुछ ये उपसत की तुल्यता को प्राप्त होता है जैसे पीछे कहा था ता दीक्षा ये उसकी दीक्षा है दीक्षा के समान है उसकी तुल्यता को बता रहे हैं उपमा दे रहे हैं वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं तो ये उपसत के समान है तो उपसत भी जो प्रवर्गीय उपसत होते हैं उसमें उपसत के बाद में सुब्रमण्य आह्वान करते हैं इंद्र का आह्वान करते हैं कुछ और बीच में क्रियाएं होती हैं फिर इंद्र को सोमपान के लिए बुलाते हैं सुब्रमण्य नाम का ऋतु किस काम को करता है तो जो सोमरस निकाला था वो सोमरस वो विशेष ही होता है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 तो दोनों चीजें वहां पर बोली जाती है तो यज्ञ में जो स्तुत शस्त्र है यानी स्तोत्र तो शास्त्र है वो किसके समान है अब उसमें प्रशंसा होती है प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है बोलने वाला भी सुनने वाला भी एक अच्छा रहता है तो वो कैसा है यद हंसती जो हंसता है अब सामान्य रूप से व्यक्ति हंसता भी है तो हंसने में भी प्रसन्नता आती है यजक्षति जो खाता है ये भी खाना ही है पीछे अशनति भी कहा था और यथ मैथुन हम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 ये मैथुन शब्द में मैत्री धातु है मेधा हिंसनयोग संगमे च मेधा हिंसनयोग मेधा के अर्थ में है और मेधा जो है वो आशु ग्रहण के अर्थ में होता है शिक्र जो ग्रहण कर लेता है उसको जैसे मेधा भी होता है उसकी मेधा बहुत अच्छी है मेधा शक्ति ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है मैत्री मतलब ये ज्ञान के अर्थ में भी आता है उन्नादि कोष के अंदर भी दिया है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 तो ये सारा कैसे ये स्तुत शस्त्र के समान है यज्ञ में जो ये स्तुत शस्त्र होता है जीवन में ये सब चलता है तो ये उसके समान है आगे अथ यद दानम आर्जव अहिंसा सत्य वचनमति ताअ्य दक्षिणा अब उसमें दक्षिणा भी दी जाती है याग के अंदर तो इसकी क्या दक्षिणा है तो कैसी विचित्र दक्षिणा है अथय जो तप है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 और दूस, दूसरे के लेने का निषेध किया तो अब वो दूसरे पक्ष में जाके उस दूसरे को देना इस अर्थ में हम उसको जोड़ सकते हैं तो दानम आ गया यहां पर अस्ते में और ब्रह्मचर्य ये तप में आ गया ब्रह्मचर्य एक बड़ा तप है और अपरिग्रह अपरिग्रह जो है ये आर्ज हो गया रिजुता अपरिग्रह में जब वो वस्तुएं अधिक नहीं लेता है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 अहंकार नाश के रूप में भी लिखा है अहंकार का नाश ये सिनेमा विशेष चीज लिख रखी है हम केवल वस्तुओं तक ही लेते हैं लेकिन अहंकार ये, ये मेरा ये मैं ऐसा ऐसा ये जो अहंकार है गर्व है इसको परिग्रह के रूप में लिया है कि जो है नहीं हमारा जो हम फिर भी हमने अपना सोच लिया है ये अभिमान है ये अहंकार है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 वो धन आदि के रूप में दक्षिणा नहीं वस्त्र आदि के रूप में अन्न के रूप में ये सब दक्षिणा नहीं है यहां पर ही थे ये इन चीजों के रूप में दक्षिणा है ये उसको प्राप्ति होती है ये जो कार्य करता है अध्ययन आदि करता है या साधना करता है उससे इन चीजों की प्राप्ति होती है ये फल है उसके ये उसकी दक्षिणा होगी यज्ञ का जो दक्षिणा भाग है वो ये हो गया आगे तस्मात आहू शोष्य अशोष्ट इति तो इसलिए कहते हैं कि यही कि सोष्यती मतलब शवन करेगा रस निकालेगा निचोड़ेगा ये अशोष्ट है उसने रस निकाला इस रूप में जैसे याग के अंदर बोलते हैं वैसे इसके लिए भी बोलते हैं तो वो निकालेगा या निकाल चुका है ऐसा तो पुनरुत्पादनम एवं अस्य ये ऐसा है जैसे कि उसका पुनर है फिर से एक नया जीवन है हम जो द्विज शब्द बोलते हैं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 अभी स्वामी वेद भारती जी की भी जल समाधि हुई है ऐसा ऋषिकेश वाले जो थे वेद भारती जी तो वेद जी गए थे जहाँ मिलने के लिए तभी तो पिछले सप्ताह ही सात आठ दस दिन हो गए लगभग उनको तो उनकी वो जिस परंपरा में चल रहे थे उस तरह से ऋषिकेश के उसके आसपास कहीं और नदी में उनको ऐसे जल समाधि दे देते तो अवृत में भी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 तो आगे देखिये तत्थई तथ घोर आंगीरस कृष्णा ये देवी की तो इसको घोर आंगीरस नाम के एक व्यक्ति थे घोर तो उनका नाम था और अंगीरस गोत्र के थे तो आंगीरसा पूरा नाम उनको घोर आंगीरसा उन्होंने इस बात को कृष्णा ये देव देवकी के पुत्र कृष्ण के लिए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 अच्तम तुम च्युत नहीं होते हो तुम जो स्थिति है उससे कहीं जाने वाले नहीं हो नहीं तो मृत्यु के समय यही लगता है जैसे कि मैं इस सब से च्युत हो रहा हूं जो भी पद प्रतिष्ठा है मान सम्मान है जो परोपकार के काम किए हैं घर परिवार है सबसे च्युत हो रहा है व्यक्ति लग रहा है कि छूट गया ये तुम तो। मैं छूट गया इससे निकल गया मेरे हाथ से दुख होता है अच्छुतम असी तुम अच्युत हो तुम्हारा कुछ भी च्युत नहीं हो रहा है छूट नहीं रहा है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 प्राण के लिए हम तड़पते हैं प्राण के लिए हम बार बार अभिलाषा करते हैं तो प्राण हमारे से बड़ा हम प्राण पे आश्रित हैं तो प्राण बड़ा है हमारे से और प्राण निकलने लगे तो हमें बहुत समस्या होती है तो प्राण को हम बड़ा मानते हैं पर ये क्या कह रहे हैं प्राण संचितम से तो प्राण से भी तेज है प्राण से भी तीक्ष्ण है प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्राण तेरे लिए कुछ भी नहीं है अब ये अंत है प्राण निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं प्राण छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं तू तो, तो, तो इससे भी बड़ा है उसको ये बोध हो जाता है प्राण निकल भी गए तो मेरा क्या गया कुछ भी नहीं फिर अगले जीवन में फिर अगले जीवन में प्राण आ जाएंगे ये सारी चीजें फिर प्राप्त होंगी तो ये अपिपास हो गया अब उसको कोई कामना ही नहीं थी क्योंकि उसको पता लग गया मेरा क्षय नहीं होता है मैं को चित नहीं होता हूं और मैं तो इन प्राणों से भी बड़ा हूं प्राणों से भी तीक्ष्ण हूं प्राणों से भी बढ़ करके हूं तो उसको फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो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 अदित प्रन रेतसो ज्योतिष पश्य सरम परो यदिथ्यते दिवा इसमें कई जगह अदित प्रनस्य रेतसो ज्योति एक छोटा सा अंशी मिलता है यहां इन्होंने पूरा दिया हुआ है ये ऋग्वेद के आठवें मंडल के छठे सूक्त का तीसवा मंत्र है अत आत इत प्रन निश्चय से कह रहे हैं अवश्य ही इस प्रन का अनंत का पुराने का जो पहले से है उसका ये बीज है आधार है ज्योतिष वासरम और इस ज्योति को पूरे दिन भर देखता है हर समय देखता है उसी ज्योति जो इस सब का आधार है सबका बीज है मूल है प्रत्न से प्रत्न शब्द जो है प्राचीन पुरातन के लिए आता है तम प्रश्व था ये सब मंत्र में भी आता है वेद मंत्र में आता है अष्टाधि का एक सूत्र भी है प्रत्न पूर्व विश्व माथाल थाल, थाल प्रन था इव अर्थ में प्रत्न के पुराने के समान तम प्रत्न पूर्णथा पूर्ण था विश्वथे मथा एक ऋग्वेद का मंत्र है उसमें ये प्रयोग किया गया पूरे पुराने के समान और प्रत्न शब्द भी एक वार्तिक से बनता है प्रपूर्वक तम प्रत्न उसमें वार्तिक है ये है में पांचवा अध्याय के चौथे पाद का 25वां सूत्र है उसमें वार्तिक है बहुत सारे वार्तिक दिए गए हैं उसमें प्राचीन के उसमें कई शब्द बनते हैं उसमें उसमें एक प्रथम शब्द भी बनता है वार्तिक से बनाया गया प्राचीन अर्थ को है शब्द से प्रम प्रत्यय करके बनाते हैं प्राचीन अर्थ में प्रचलित है ये तो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 वहां पर ज्योति ही पश्चन्तः उत्तर में और ये जुर्वेद में स्वह पश्च्यंत उत्तर में अतर्वेद में भी मिलता है उसमें थोड़ा और अंतर है देवम देव अत्र सूर्य मगन मै ज्योतिर तो उद्वयम तमसस्परी हम उस अंधकार से परे ज्योति को देखते हुए ऊपर जो ज्योति है सबसे बड़ा है देव है देवों के अंदर विद्यमान है उस सूर्य को प्राप्त है उत्तम ज्योति को हम प्राप्त करें यह परमात्मा के लिए है उस परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं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 प्रणाम ओ साधार अभिवादन हो